स्वामी विज्ञानानंद प्रत्यक्ष दर्शियों के संस्मरण स्वामी विज्ञानानंद स्मृति चित्र नंदी प्रति मुखोपाध्याय सन उन्नीस सौ सैंतीस पटना के मकान में काली पूजा के बाद कर्म क्षेत्र राजस्थान लौट रहा था बंबई जाते समय रास्ते में इलाहाबाद उतरा इच्छा पूज्य विज्ञानानंद महाराज का दर्शन करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना सन 1928 में प्रथम बार आया था और तब से पटना से लौटते समय इलाहाबाद आना और आश्रम जाना यह सदा करता रहा यह मेरा एक पवित्र और आनंददायक कर्तव्य था मुठ्ठीगंज आश्रम पहुंचकर देखा कि महाराज जी भीतर के बरामदे में एक कुर्सी पर बैठे हैं उनके सिर पर पट्टी बंधी है प्रणाम करके पूछा कि क्या हो गया है उन्होंने कहा पिछली रात को शौचालय की सीढ़ी से चढ़ते समय फिसल कर गिर गए हैं उसी दिन पूज्य विज्ञान महाराज ने मेरे छोटे भाई विश्वनाथ को एक पत्र लिखा था अंग्रेजी पत्र का अनुवाद इस प्रकार है नंदी आज सुबह यहाँ आया था उसने मुझे दाल मोठ और सोहन हलवा दिया चाय पीकर कर कर्मस्थल के लिए रवाना हो गया बाकीपुर जाकर काली पूजा में योगदान देने के लिए तुमने रुपये मनी से भेजे थे मैं जा नहीं पाया इन रुपयों का उपयोग जुलाई से नवंबर तक इस पाँच महीने के तुम्हारे चंदे के रूप में करता हूं। इससे हिसाब की कोई गड़बड़ नहीं होगी उनको प्रणाम कर विदा होते समय मैंने क्या तब स्वप्न में भी यह सोचा था कि उनके चरण स्पर्श करने का सुअवसर और नहीं मिलेगा उन्होंने कहा सुनो अपनी बुद्धि से और नौकरी मत छोड़ना मैं बार बार जब तक तुम्हें नई नौकरी नहीं दिला सकूँगा तब उनके चरण स्पर्श के कहा था महाराज मैं ऐसा वचन नहीं दे सकता आप मेरा मन ठीक कर दीजिए जिससे आपके निर्देश का पालन कर सकूं आशीर्वाद दीजिए उनके आशीर्वाद की कैसी शक्ति उन सन उस सन उन्नीस से सन, सन, सन, सन उन्नीस तक लगातार 21 वर्ष बीकानेर में अध्यापक रहा उन्नीस जुलाई में अवसर प्राप्त हुआ मैं किसी नौकरी में मन नहीं लगा पाता था मेरा कैसा एक चंचल स्वभाव था पूज्य विज्ञान महाराज के आशीर्वाद से मेरा वह स्वभाव पूरी तरह परिवर्तित हो गया था यह उनके लिए ही संभव था वे श्री ठाकुर की संतान जो थे क्यों न कर पाएंगे जैसा बाप वैसा बेटा जब कभी संकट उत्पन्न हुआ है तभी मुझे लगता था कि विज्ञान महाराज मेरे पास खड़े होकर विपत्ति से रक्षा कर रहे हैं पूज्य विज्ञानन जी के सान्निध्य में आने का मेरा प्रथम सु सन 1928 सौ अप्रैल को हुआ था दिल्ली में एक नौकरी का इंटरव्यू चौदह अप्रैल को था रास्ते में इलाहाबाद में अपने चतुर्थ भाई कालीकांत के पास रुका 1924-25 से कालीकांत नियमित रूप से महाराज जी के पास जाया करता था उसी के साथ बारह तारीख को महाराज जी का दर्शन करने गया उस समय वे भी भीतर के बरामदे में अपनी चिर परिचित कुर्सी पर बैठे थे सामने टेबल पर एक दर्जन फाउंटेन पेन और लगभग उतने ही पाकेट घड़ियां सजी हुई थीं एक महीने बाद मेरे पत्र के उत्तर में उनका पत्र मिला 18 जून 1928 के उस पत्र में उन्होंने लिखा था आज तुम्हारा 15 जून का पत्र मिला इसे पढ़कर प्रसन्न हुआ तुम्हारे निवास और आहार की अच्छी व्यवस्था की बात जानकर आनंदित हुआ यहाँ कालीकांत से भी तुम्हारी खबर मिलती है भगवान से तुम्हारे कुशल की कामना करता हूँ आशा है पत्र दोगे आशीर्वाद सहित सन 1927 नवंबर में एक उल्लेखनीय घटना हुई फुग तो विज्ञान महाराज इलाहाबाद छोड़कर और कहीं सामान्यतः नहीं जाते थे उस समय हमारे पटना के मकान में पहली बार पधारे थे कालीकांत के प्रयास से ही यह संभव हुआ था इसकी तुलना भगीरथ के द्वारा गंगा को नीचे लाने के साथ की जा सकती है इस समय और एक स्मरणीय घटना हुई मेरे तृतीय भाई श्यामांत के अनुरोध पर वे फोटो खिंचवाने के लिए सहमत हुए थे यह इतना ही कठिन था जितना उन्हें इलाहाबाद से बाहर लिया जाना पूज्य विज्ञान महाराज के साथ दस वर्षों के संपर्क तथा वार्तालाप और पत्रों में मेरे व्यक्तिगत जीवन संग्राम के विषय में ही मुख्यतः आलोचना हुई है सांसारिक विषयों से भिन्न केवल तीन बार हम लोगों की बातचीत हुई है उन तीन विशेष विषयों के संबंध में उन्होंने जो कहा था उसे मैंने अभी भी याद रखा है सन उन्नीस की एक घटना याद है वे वाराणसी से मोटर से आए और मुठ्ठीगंज आश्रम के सामने उतरने पर मुझे प्रतीक्षा करते देखा मुझे देखते ही पूज्य विज्ञान महाराज बोले कल रात को महापुरुष महाराज मेरे पास आए थे उन्होंने मुझे कहा कि पटना के महादेव कालीकान्त विषु आदि को तुम्हारे सा हाथों सौंपा गया हूँ उनका ध्यान रखना सन 1935 में एक बार इलाहाबाद में उनके द्वारा किए गए वाल्मीकि रामायण के अंग्रेज़ी अनुवाद के बारे में बात हो रही थी उनकी पुस्तक में रामचंद्र जी और सीता देवी के चित्र के पास श्री ठाकुर और श्री के चित्र भी दिए गए हैं इस विषय में प्रश्न करने पर पूज्य विज्ञान महाराज ने कहा कि कुछ दिन पहले वे उत्तर प्रदेश में एक राम भक्त के घर गए थे उनके देवालय में वेदी पर राम और सीता के चित्र थे पूज्य विज्ञान महाराज के राम और सीता को प्रणाम करने पर उन्होंने उसी सिंहासन पर श्री ठाकुर और श्री को बैठे देखा यह दर्शन स्पष्ट था श्री ठाकुर ने उन्हें जो दिखाया उसी के अनुसार उन्होंने रामायण के अनुवाद वाले ग्रंथ में दोनों चित्रों को आसपास रखकर दिखाया है ठाकुर के द्वारा प्रदर्शित उस सत्य को ही उन्होंने अपने अनुवाद में प्रकट किया है सन 1935 अक्टूबर में हमारे पटना के मकान में पहली बार काली पूजा हुई थी स्वामी वासुदेवानंद ने पूजा की और स्वामी रामानंद ने सारी रात श्यामा संगीत का गान किया था प्रतिमा को घर लाते समय मुझे भय हो रहा था महाराज जी यह जानते थे उनकी अनुमति लेकर पूजा आरंभ होने पर महाराज जी ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया दूसरे दिन सुबह उन्होंने कहा कि माँ कृपा करके पूजा ग्रहण की है और हर वर्ष वे इस दिन यहाँ आएंगी और पूजा स्वीकार करेंगी पूज्य विज्ञान महाराज के आश्वासन से हम निश्चिंत हुए थे यह पूजा तीन दशक से अधिक समय तक प्रतिवर्ष वहाँ हुई थी मेरी पत्नी ने उनके लिए एक पूरी बांह का ऊनी स्वेटर बुन दिया था सन 1935 के अक्टूबर महीने में मैंने उसे उनके चरणों के निकट रखा उन्होंने उसी समय उसे पहन लिया पटना स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर इलाहाबाद की रेल की प्रतीक्षा करते समय उन्होंने उस स्वेटर को मुझे दिखाकर कहा यह बहुत अच्छी तरह फिट बैठा है बहू माँ को इसी तरह का और एक स्वेटर बुनने को कहो मेरी पत्नी का महाराज जी का दर्शन करने का सौभाग्य नहीं हुआ था उसने महाराज जी की आकृति की मन ही मन कल्पना करके स्वेटर बुना था सन उन्नीस मार्च में महाराज जी का एक पत्र मिला जिसमें उन्होंने लिखा था शीघ्र इस पत्र का उत्तर देना नंदी आशा है तुम ठीक हो यहाँ सब अच्छे हैं यथाशीघ्र घर पर बुना गया एक उन्हीं स्वेटर कोट अनुग्रह करके भेजो उत्तर देना सभी को आशीर्वाद पुनश्च में उन्होंने और लिखा था शीतकाल भले ही चला जा रहा है फिर भी स्वेटर की बात इसलिए लिखी है कि मैं सारे वर्ष स्वेटर पहने रहता हूँ अतःशीघ्र कार्य आरंभ करो उसे पूरा करने में देरी न हो तीस मार्च के पत्र में उन्होंने पुनः यही बात याद दिला दी नंबर 1935 से जुलाई 1936 तक मेरी पत्नी गर्भवती थी मैंने उन्हें यह सूचना नहीं दी थी क्या आश्चर्य है उस सामान्य उपहार के माध्यम से महाराज जी ने उस समय मेरी पत्नी से उनका ध्यान करवा लिया उस ध्यान से संतान का भी कल्याण हुआ इस प्रकार वे हम पर कृपा करते थे सन 1936 सौ अप्रैल में महादेव मेरे पास दिल्ली में था पटना लौटते समय हमने उसे पीतल का एक टिफिन कैरियर दिया था जिसके ऊपर एक लोटा और प्याला जुड़ा हुआ था इस कटोरी में दाल मोठ और आचार दिया था वह रास्ते में इलाहाबाद रुका और आश्रम गया उन्नीस से वह नियमित रूप से पूज्य विज्ञान महाराज के आश्रम में आ था वहां जाकर उसने कुछ दाल मोट और आचार उन्हें दिया उसके बाद से ही महाराज जी ने अंतराल से मुझे तीन पत्र लिखे जिसमें स्वेटर कोट के न पहुंचने का उद्वेग और दिल्ली के टिफिन कैरियर की बात थी द्वितीय पत्र में उन्होंने स्वेटर कोट की प्राप्ति की सूचना दी लिखा था यह मुझे बहुत अच्छी तरह फिट हुआ है और बहुत अच्छा बना है अब मुझे पीतल का टिफिन कैरियर भेजकर अनुग्रहित करो दूसरी मई के पत्र में भी इसी बात की याद दिलाई है पंद्रह मई को सब वस्तुएँ प्राप्त होने पर उन्होंने लिखा अभी मजबूती से बंद तुम्हारी पार्सल मिली अनेक धन्यवाद आशा है तुम सब ठीक हो महाराज जी की इस विषय में ऐसी व्यग्रता देखकर कौन कहेगा कि वे एक ब्रह्मज्ञ पुरुष और साथ ही विज्ञान और अन्य शास्त्रों के पंडित है वस्तुता देखा जाए तो ऐसा आचरण ब्रह्मज्ञ के लिए ही संभव है शिशु की तरह सामान्य वस्तु के प्रति ऐसा आग्रह करके मन को नीचे उतार लाता है साथ ही हमारा कल्याण भी एक और उद्देश्य होता है यही है अहेतु की कृपा उसी वर्ष 28 मई के पत्र में उन्होंने लिखा तुम्हारा 25 मई का पत्र मिला तुम्हारे द्वारा भेजा गया टिफिन कैरियर मुझे बहुत अच्छा लगा है तुम्हें सहृदय धन्यवाद आचार भी बहुत अच्छा लगा और भेजने पर उसे सानंद स्वीकार करूंगा। तुम जिसके स्थान पर कार्य कर रहे थे वह व्यक्ति दो महीने की छुट्टी पूरी होने के पहले ही लौट आए हैं यह पता चला तो तुम क्या किसी मित्र के घर जा रहे कर रहोगे पर मुझे लगता है कि तुम्हें कोई नौकरी मिल जाएगी यहाँ बहुत गर्मी है नाम मात्र भी वर्षा नहीं हुई है केवल बीच बीच में थोड़े बादल दिखाई देते हैं मैं अच्छा हूँ आशा है तुम लोग कुशल हो आशीर्वाद तन 1936 11 जुलाई को उन्होंने लिखा तुम्हारा दस जुलाई का पोस्ट मिला यह या याद रखो कि मेरा आशीर्वाद सदा तुम लोगों पर है और मैं तुम्हारे कल्याण की प्रार्थना करता हूँ नौकरी की खोज करते रहो आशा है तुम्हें मिल जाएगी सबके प्रति आशीर्वाद भेज रहा हूँ हमारे मंगल के लिए उनका ऐसा सा आग्रह था उस वर्ष अक्टूबर में काली पूजा थी उसके पहले आगरा के पास करौली के महाराज से एक इंटरव्यू साक्षात्कार था वह कर इलाहाबाद गया मुठ्ठीगंज आश्रम में भीतर के बरामदे में पुद्य विज्ञान महाराज अपनी उसी कुर्सी परिचित कुर्सी पर बैठे थे आश्रम में मां काली की सुंदर प्रतिमा दिखाई दी इसी वर्ष पहली बार काली पूजा का आयोजन मुठ्ठीगंज आश्रम में हुआ था महाराज जी को प्रणाम करने जा रहा था कि वे आपात कठोर स्वर में बोले जो स्त्री कन्या को खिला नहीं सकते उनके लिए आश्रम में कोई स्थान नहीं है तुम तत्काल यहाँ से चले जाओ यह आघात अप्रत्याशित था लेकिन संभवतः वह शाक थेरेपी आवश्यक थी मेरी आंखें खुल गई निरपाय होकर मैंने उनके दोनों चरण पकड़ लिए और कहा महाराज आप बता दीजिए मैं कहाँ जाऊँ एक मुहूर्त में ही मैंने पत्थर की मूर्ति को करुणा से विगलित कोमल होते देखा कोमल स्वर में उन्होंने बेड़ी को आदेश दिया बेड़ी उसको चाय और दो स्लाइड ब्रेड दो उसी क्षण में समझ गया कि मेरे परिवार के दैनिक भरण पोषण के लिए मुझे चिंता नहीं करनी होगी मेरी आंखों में आंसू आ गए बेड़ी और बड़े मियां वही थे उनके नेत्र भी सजल हो उठे। बेड़ी भाले काल से महाराज जी के साथ रहा था बड़े मियां इक्का चलाने वाला निष्ठावान मुसलमान था वह आश्रम का चंदा संग्रह करता था प्रतिदिन आश्रम में आकर वह महाराज जी का आशीर्वाद लेकर काम पर निकलता था ये दोनों ही विज्ञान महाराज के आशीर्वाद से धन्य हुए थे महाराज जी ने 23 मार्च उन्नीस को मुझे उनका अंतिम पत्र लिखा था यह उनके देह त्याग के ठीक एक माह पहले लिखा गया था